गीता अध्याय श्लोक संख्या तेईस से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्लूपात के संस्थापक आचार्यों के द्वारा ओम अज्ञान ज्ञान योत्मनापेक्ष सगता अनुवाद मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता के से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्यों को हड़पना चाहता था मतलब मित्रता या सहायता सेटिंग मतलब मतलब सेटिंग मतलब मिल करके मिल करके मिलजुल सहयोग से मिल प्लानिंग करके जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे प्लानिंग करते थे अलग अलग चीजों की साठ गाठ करके बहुत बड़ी प्लानिंग करते थे कि कैसे मूर्ख बनाना है गुरु को टीचर को सबको अभी भी करते होंगे कुछ उसको कहते हैं साठ और साठ गाठ शब्द अच्छी चीजों के लिए उपयोग नहीं होता है सामान्य रूप से अच्छी चीजों के लिए उपयोग होता है शब्द सहयोग जो बुरी चीजें उनके लिए साठ गाठ अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान अधर्मा रहेंगे, उसके उसी के समान धर्मा अधिक रहे होंगे अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे क्या सीखा इसमें से हमें ऐसा कहां आया अभी तो वो देखना चाहते थे उनको पूरा विश्वास है कि भाई मेरी विजय होने वाली तो भी भाई कृष्णा का विश्वास है क्या करेगा तो कृष्णा पहले पिछली बार विश्वास करिए पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण साथ में अच्छे कार्य के लिए और बुरे कार्य के लिए कृष्ण की माया उनके साथ है हमारे साथ पता है? और क्या सीखे मतलब क्यों ना डुबकी लगाने से पहले गहराई को नापना बुद्धिमानी। डुबकी लगाने से पहले गहराई को नाप लेना चाहिए बुद्धिमानी ऐसी मतलब जिदे करने जा रहा हूँ मतलब सब तो तो विरोधी पक्ष का जिससे लड़ने जा रहे हैं वो कितना बड़ा है देखना नहीं तो हाथ पे तोड़ के आएंगे अपने <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> बलराम ऐसा सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ बाकी सब तो जो भी बोलते मुझे सब पता है इसलिए कभी भी कोई बोलता है तो अच्छा अच्छा पहली बात नहीं ऐसा करता है इस, इसीलिए ऐसा करता है उसको लगता है वो बहुत अहंकारी उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ जो भी कोई बोलता है सब मुझे पता है नहीं क्लास में दो तीन बार तो ही जाता है समस्या <laughs> है ये। क्या सीखा आपने क्या क्या सीखा कुछ नहीं ठीक है आखिरी लाइन से महत्वपूर्ण चीज सीखने की है यद्यपि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण पर विश्वास था फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं ऐसा नहीं हाँ कृष्ण तो अभी हमारे साथ है ना तो अभी आराम से बैठो रथ पे। हम ही जीतने वाले हैं ना ऐसा नहीं है इसलिए भक्त कृष्ण के संरक्षण में होते हैं, उनको पूरा विश्वास है फिर भी वो पूरी पूरा जोर लगा के भगवान के लिए कार्य करते हैं अर्जुन ने पूरा जोर लगाया अर्जुन ऐसे नहीं बैठ गया अभी तो भगवान है ना वो सब कर लेंगे भगवान ऑलरेडी सबको मार दिया है भगवदगीता माता है तो ऑलरेडी भीष्मण सबको भगवान ने मार दिया तो मुझे क्या करने की जरूरत है बैठे रहो हो जाएगा अपने आप हो जाएगा मैं नहीं करूंगा कोई और कर देगा नहीं? काम तो रुकेगा काम तो रुकने वाला है है वो बात सही है। भगवान की सेवा में यदि आप लोग नहीं लगेंगे तो आपकी जगह कोई और आकर के कर लेगा काम भगवान का तो जो कार्य होना है वो होने ही वाला है हजार आएंगे हजारों जाएंगे तो ये बात सही है तो फिर हमको क्यों काम करना चाहिए ये काम तो रुकने वाला है नहीं भगवान की सेवा में हम क्यों करे कुछ हमारा है तो क्या लाभ है भगवान का पालन हुआ और संतुष्ट के लिए लड़ना सोपा था और बलराम ने वो बैठ करके बस उधर ही खाता रहा और उसकी जगह कोई आकर के लड़ करके भगवान को जीता के चला गया भगवान तो संतुष्ट हो ही गए भगवान सबके हृदय में है तो भगवान संतुष्ट हो गए तो हम भी संतुष्ट हो जाए हाँ तो भगवान संतुष्ट हो गए तो संतुष्ट हुआ नहीं चार तो ने ने ने ने पांच बच्चे थीगे? अभी उसने कोई कार्य सौंपा उसने माँ ने कार्य सौंपा ठीक है और सब सभी को बोला और कोई ये करके फटफट करके आ गया तो माँ खुश हो रही है अन्य लोग भी खुश तो होंगे बस ज्यादा किससे खुश काम वैसे होगी बच्चे को भी उसकी मैंने किया उस तरह से अब मा, को भी उसके प्रति प्रेम ज़्यादा आएगा। निमित्त मात्र भगवत सभी लाइन है ना सबको मैंने मार दिया ऑलरेडी मार दिया है अभी तुम तो केवल निमित्त बनो तो निमित्त बनना है भगवान का कार्य चलता रहेगा हमेशा वो चाहे तो एक भी व्यक्ति को इन्वॉल्व किए बिना अपना सब कुछ हो जाता है उनका केवल इच्छा मात्र से फिर भी वो हमको लगाते हैं तो हमारे हाथ में वो भगवान की सेवा में लगना जिससे हमारा लाभ होगा क्या लाभ होगा शुद्धि हो, हो करके भगवत धाम जाएंगे हमको शुद्ध हमारी शुद्धि के लिए भगवान हमको सेवा में अभी लगा रहे हैं इस स्थिति में समझ रहे वो हमने नहीं किया भगवान के लिए कार्य भगवान को तो कुछ नुकसान नहीं है और कर दिया और उसको लाभ हो गया ऐसा है भगवान की सेवा किसी और ने कर दी तो उसको लाभ हो गया हम रह गए ऐसे कैसे यहीं पे? हमको लाभ नहीं होगा उसमें हमारी शुद्धि नहीं होगी शुद्ध भक्ति प्राप्ति नहीं होगी धीरे धीरे तो इसलिए भगवान की सेवा जो आती है किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से तो वो हमारे लाभ में है इस वो हमारे लाभ में उसको करना ना कि भगवान के लिए हम कुछ कर रहे हैं दिखेगा ऐसे ही कि हम भगवान के मिशन में आगे बढ़ा रहे हैं भगवान को जीता रहे हैं जैसे युद्ध में अर्जुन भगवान को जीता रहे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअली में तो भगवान हमको लगा रहे हैं जिससे हमारी शुद्धि ये समझना बहुत आवश्यक है कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उससे हमारी शुद्धि हो रही है यह समझना आवश्यक है और वो नहीं करेंगे तो कार्य तो चलता रहेगा कर देगा शुद्धि लेके जाएगा हम रह जाएंगे अशुद सक पाई लो सराणा बिनोदी मतलब ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है ये के लिए। तो हम ऐसे बैठ के रह जाएंगे और दूसरे लोग लाभ उठा के चले जाएंगे भगवत दाम प्राप्त हो सकता है किसी को नहीं? नहीं? नहीं? क्या स्थिति बार बार आते जिसमें हम भगवान क्या ऐसी बार बार आती रही कैसी मतलब भगवान भगवान हमें तो वो तो हर एक क्षण आ रही है ना हम अभी सेवा में ही तो लगे अलग अलग प्रकार से तो उससे भगवान का मिशन आगे बढ़ रहा है लेकिन वो हमारे ही क्या बोलते हैं शुद्धिकरण के लिए हमारे शुद्धिकरण के लिए वो गीता में एक श्लोक आता है क्या है वो त्यक्वात्मशुद्ध ये योगिना कर्म करती संगम तो जो हम लोग सब कार्य करते हैं यदि हम योगी हैं योगी मतलब भक्ति योगी तो हमारे कार्य आत्मशुद्धि के लिए होते हैं हमेशा अर्थात हरेक कार्य को हम भगवान से लिंक करके करते हैं सीधा या डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अभी आप जो भी कार्य में लगे हैं वो एक तरह से वर्णाश्रम से जुड़ा हुआ है और ये वर्णाश्रम पुनः स्थापित करने का मिशन शिल प्रभुपात का भगवान की सेवा में मिशन है इसलिए आपका हरेक कार्य जो इसमें है वो उस मिशन में मदद कर रहा है अर्थात भगवान हमको इस मिशन में लगा रहे हैं जिससे हमारी शुद्धि होगी यदि तो हम नहीं चाहेंगे इस मिशन में लगना तो हम कहीं और चले जाएंगे तो ये मिशन तो चलता रहेगा कोई और आकर के लग जाएगा ऐसा ये तो हमको अवसर प्राप्त होता है इससे शुद्ध होने का इससे ये नहीं समझना है कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें अवसर प्राप्त हो रहा है भगवान की सेवा करने का ये समझना है इसलिए हमको अपना कार्य करना है ये सोचते हुए कि भगवान रक्षा करेंगे अपना कार्य फिर भी करते रहना वो पॉइंट है इसमें अर्जुन को पूरा विश्वास है फिर भी वो जा करके जो युद्ध के नियम है उस प्रकार से जा करके वो चेक कर रहे हैं कि तो सामने वाले लोग कैसे हैं, कितने हैं उनको पूरी नीति बनानी पड़ेगी तो पूरा दम लगा रहे हैं अपना वो नहीं कह रहे हैं कि है भगवान आप तो भगवान है मैं ये बैठा रखते, आप लड़ लीजिए आप ही तो सब कुछ करते हैं हमारा <laughs> हम जीव की तो क्या विषात है आप ही तो सब करते हैं नहीं तो मतलब वो अगर अर्जुन मतलब उनको पूरा विश्वास है कि भगवान जी है जीत जाएंगे तो देखते नहीं आराम से आराम से अपने हिसाब से वो पूरी हाँ तो क्योंकि वो उसमें भाग बनना चाहते हैं कि भगवान तो कुछ किए बिना जीत जाएंगे मैं इसमें भाग नहीं बना तो अच्छा नहीं है हमारे लिए लाभदायक है ऐसे मैं जब ज्वाइन किया में तो मुझे उठा के लेके गए थे नौकरी पे ना। मत जाना कोई बात नहीं हम बैठ करके खिलाएंगे तुम इधर भक्ति करो स्कोन में ज्वाइन करो तुमको स्कोन में क्यों ज्वाइन करना है मैंने बोला प्रचार करने के लिए तो बोले प्रचार तो प्रचार तो भगवान करेगा ना उसके हजार हाथ हैं, उनको क्यों प्रचार करना है भगवान के हजार हजारा हैं, भगवान खुद करेगा ना तो प्रचार क्या तुम नहीं मानते भगवान के हजार हजारा हैं? तुम क्या भगवान के प्रचार कराओगे तुम तो इतने छोटे हो भगवान तो इतना महान है तो वो प्रचार करना चाहते तो खुद कर लेंगे ना तुमको क्यों करने की जरूरत है और वो यदि नहीं करना चाहेंगे तो तुम प्रचार करके कर क्या लोगे तुम्हारी तो शक्ति कितनी है मैं कुछ नहीं बोल पाया तब तो नया नया था नो नहीं था फिर मुरलीधर प्रभु को यह बताया मैंने तो मुरलीधर प्रभु बोले हाँ भगवान के हजार हाथ में उसमें से एक आध हूँ ऐसा बोलना चाहिए भगवान के हजार हाथ है जिससे सो प्रचार करेंगे उसमें से एक आदमी में कि भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं अभी, अभी अभी आपको ऐसा बोलता आप क्या जवाब दीजिए दे दूंगा हजार आदमी से एक आदमी हो <laughs> तो हमको उस प्रकार से भगवान का हाथ बनना है क्योंकि भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं अभी वो हाथ कार्य नहीं करेगा तो काट के फेंक दिया जाएगा अब भगवान के याद है ना तो पोषण भी नहीं मिलेगा तो इसलिए वो हाथ फिर सूख जाता है संभवती तो जगत में कट के आ गए हैं सेवा नहीं कर रहे लेते इसलिए तो सूख गए अभी वापस मौका मिला है उसमें जुड़ने का <laughs> तो इसलिए जुड़ने का मौका मिला है तो हमको जुड़ जाना चाहिए <laughs> उससे हमारा लाभ है एक और अनुभव तो रहा ही होगा गुरुकुल में जो जो भी रहे कि गुरुकुल में चाहे कितने बच्चे आए कितने जाए कितना आश्रम टी कराये जाए लेकिन गुरुकुल चलती रहती है रूम की सफाई होती है लैम्स की सफाई होती है टॉयलेट की सफाई होती है नहीं एक नंबर ना किया दूसरे के पास दूसरे ने किया, तीसरे के पास काम तो हो जाता है समझ में? अब ये सोच करके बलराम सोचे कि अरे कोई है कि नहीं है काम तो हो ही जाता है तो मैं ना बोल दूंगा तो क्या बड़ी बात है मैं नहीं करूंगा किसी और को लगा देंगे तो गुरुकुल तो रुकने वाला है नहीं तो क्या होगा गुरु तो गुरुकुल तो रही है, सही में नहीं रुकने वाला वो तो काम होता रहेगा लेकिन जिसको लाभ मिलने वाला था हमको वो लाभ नहीं प्राप्त हुआ ना हमारा भी काम रुक जाएगा हमारा काम रुके हम हमारा लाभ नहीं हुआ ना उससे जो शुद्धि होने वाली थी वो नहीं हुई तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमको मौका मिल रहा भगवान की सेवा लगने के लिए इसलिए हमको पूरा जोर लगाना चाहिए सेवा जितना जोर लगाएंगे उतना लाभ मिलेगा दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं उसमें से जितने घंटे हम भगवान की सेवा में लगाएंगे जोर से उतना लाभ मिलेगा एक बिजनेसमैन की तरह सोचें, एक व्यापारी की तरह सोचें, तो भगवान की सेवा करने से बड़ा लाभ है तो उसको जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है से? उसको तो दोनों हाथों से स्वीकार करना चाहिए इस लाभ को भगवान के लिए मेहनत करनी चाहिए जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ ये जीवन से पर्यंत भी होगा केवल इसी जीवन में नहीं तो बड़ा लंबा सौदा है ना तो वो करना चाहिए डील। अग... मर जाएंगे तो भी ठेका नहीं जाएगा हाँ। अक बैंक अकाउंट में जमा होता रहता है और ये बैंक अकाउंट मरने के बाद भी चलेगा जो भी यहाँ से प्राप्त हुआ वो बैंक अकाउंट में रहता है खाते में वो चला नहीं जाता है नेहा विक्रमशति विद्यते। इसलिए हमको वो बैंक अकाउंट बढ़ाने के लिए मज, प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना भक्ति का बैंक अकाउंट बढ़ाओ जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी एलआईसी मृत्यु के बाद ये अकाउंट आएगा इससे विपरीत बहुत भौतिक जगत तो में हम कितनी भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें कितने भी बड़े आदमी बन जाए मृत्यु के बाद वो साथ में आता है नहीं आता है किसको पता है वो ड्रामा इस विषय पे राजा अकबर कौन सा हाँ मूर्ख ढूंढ क्या हो वही सुनो पागल कौन मूर्ख ढूंढ क्या हो तो सबसे बड़ा मूर्ख राजा निकला कैसे क्योंकि मरने वाला था <coughs> तो भी वो राज्य से नीचो। नीचो। <laughs> नहीं जो राजनी ऐसा होता है की राजा ने काम दिया है था उसको मंत्री को हाँ। नहीं एक आदमी को हाँ।, हाँ जो भी हो बोला कि जाके मूर्ख ढूंढ के आओ तो गई हाथ उसके हाथ में पकड़ा तो उस, है और था। क्यों? उसको देख नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है मूर्ख है वो वो लिख रहा है वो तो दिख नहीं रहा नहीं कोई भी सब आदमी आता है फिर सबका नाम लिख दिया राजा वो तो अलग हैं राजा पूछता है क्या कर रहे राजने पीरियड में मूर्ख ढूंढ के दिखाना है तो फिर पूरा राजा घूम के फिर बोलता है तुमसे बड़े मूर्ख नहीं सुना दी मूल मुर्खता है वो मु, वो कोई मालिक होता है खेती वाला वैश्य होता है तो वो, वो उसको चावल के बीज डालने के लिए देता के लिए। वो पका के लेकर आ जाता है खाने के लिए तो वो, वो रोता है बहुत अरे ये कैसा मेरा सेवा कैसे तो आदमी पूछता है जिसको राजा ने बोला था काम कि दे, देख वो पागल को जो भी मुर्ख तो है उसको लेकर तो पूछते है क्यों आप क्यों रो रहे हो तो वो कि ऐसे ऐसे मैंने उसको चावल डालने के लिए दी थे तो पका के खाने के लिए दे दिया तो फिर वो उसके उसी को लेकर जाता है राजा के पास राजा के पास वो कुछ दिन रहता है, है तो को बोलता है, मैं भी बहुत बड़ी यात्रा में।, यात्रा में जा रहा हूँ तो बोलता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ आपके पास इतना घन लेकर जाऊ मे को भी लेकर जाऊँ वो बोलता है नहीं मैं तो नहीं मैं नहीं लेकर जाता मैं मैं नहीं लेकर जा सकता मैं बहुत अलग यात्रा करो कुछ नहीं लेके जाते जाओ तो, वो बोलता, है कि सुई तो, जाए। तो वो बोलता है नहीं मैं सुई की नोक भी नहीं लेकर जा सकता तो वो मूर्ख बोलता है तो आप आप ही सबसे बड़े मूर्ख हो इतना क्यों कर दिया वाले मूर्ख कौन पागल कौन क्या होता है राजा को राजा एक बार मंत्री को बोलता है कि तुम सबसे बड़ा मूर्ख हमारे उसमें ढूंढ के लेके आओ और उसको ये डंडा दे दो तो बहुत ढूंढता है मंत्री उसको इतना कोई बड़ा मूर्ख मिलता नहीं है एक मूर्ख मिलता है ये जो खेत एक किसान का सेवक होता है वो तो किसान सिर पीट रहा है सिर पीट रहा है क्या इससे बड़ा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा तो ये मंत्री सोचते है कौन मूर्ख है देखते है तो पूछता है देव देव देखो चावल पका के लेके आ गया तो उसको बुलाता है अरे तुमने चावल पका क्यों दिए तू बोने के लिए थे? बोला अरे उसमें क्या है मैंने तो बुद्धिमानी की ना हम्म अभी मैं प्रश्न पूछता हूँ आप बताओ आपने जो मुझे उगाने के लिए चावल दिए उसको मैं डालता उगाता तो क्या होता वो बोलता है कि चावल उगता पौधा आता पौधा आता उसके बाद आप पानी और सब देते हैं हाँ तो फिर क्या होता है उससे उससे चावल निकलने के बाद क्या होता उसको पकाता और खाता। बस मैं डायरेक्ट दे दे दिया। दिया। क्या अंतर पड़ा? आप इतना लंबा कर रहे थे। मैंने सीधा मैं बुद्धिमानी का तो समझ गया कि आ, ये तो नंबर वन है <laughs> तो अपने आपको बुद्धिमान समझ दादा उसको राजा के पास लेके गए नंदा उसको नौकरी दिलवा दी दिल राजा के पास नौकरी का कार्य क्या था राजा ने बोला था कि तुम तुमसे भी बड़े मूर्ख को ढूंढ के लेके आओ <laughs> तो वो सालों साल घूमता रहता है पूरे राज्य में कोई एक उससे बड़ा मूर्ख नहीं दिखता है उसको कैसे पता लगेगा कि बड़ा है? वो अलग बात है कोई उसको नहीं मिलता है फिर अभी राजा बहुत बूढ़ा हो गया मरने वाला है तो सब रानिया है उसकी उसके पास रो रही है राजा मर रहा है तो ये मूर्ख भी आ जाता है उसको भी बुलाते हैं, कितने साल सेवा की है राजा की बहुत अच्छा सेवा करा है तो लेके आते हैं तो राजा के पास आया डंडा ले करके ही अपना बोले राजा अब ये सब रो क्यों रहे हैं राजा बोले मैं एक बड़ी यात्रा पे जा रहा हूँ अच्छा अच्छा तो इनको रो इनको लेके जाओ ना साथ में सब रानिया रानियों को लेके जाओ साथ में क्योंकि ये सब आपके बिना कैसे रहेगी बोले तो नहीं मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे कोई मेरे साथ नहीं आ सकता ठीक है तो एक काम करो ना इतना सारा आपका जो खजाना है और ये सब तो लेकर के जाओ काम आएगा ना इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये सब काम आएगा बोले नहीं मैं वहां पे कुछ भी नहीं लेके जा सकता बोले ठीक है कम से कम खाने का सामान तो लेके जाओ घोड़ा लेके जाओ बोले नहीं मैं एक सुई की नोक तक नहीं लेके जा सकता तो मूर्ख आदमी बोला ठीक है राजा ये रहा डंडा मुझे अपना सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया आप स्वयं हैं राजा आप मुझे मूर्ख बोल रहे हो हाँ क्योंकि आप पूरा जीवन इतना काम करते रहे इतना सब कुछ लिए और अभी आप उसको कहीं लेके ही नहीं जा सकते इसी चीज के लिए काम करते रहे तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा तो राजा समझ गया वो मूर्ख एक्चुअली राजा के ही गुरु का शिष्य था जो तो उसके गुरु ने रखा था स्पेसिफिकली राजा को समझाने के लिए ऐसे तो मूर्ख की बात थी तो ऐसे हम बैंक अकाउंट कौन सा बढ़ाना चाहिए जो बैंक अकाउंट को हम लेके नहीं जा सके मृत्यु के बाद कि जिसको हम लेके जा सके ये प्रश्न बैठा है तो इसलिए हमको जो मृत्यु के बाद लेके जा सके उस बैंक अकाउंट में बनाना चाहिए एक बात थी इसमें भगवान की सेवा में वो तो चलती रहेगी लेकिन हमको लाभ है हमको पूरा लगना चाहिए उसमें। फिर आगे संजय उच एव मुक्त ऋषि केशो गुड़ा केशे न भारत से नध्य स्थापय रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः प्रमुखतः सर्वेशा च महीक्षिता मुआवाच पार्थ पश्येता समेतान कुरूं तो संजय बता रहे हैं अभी किस प्रकार से गुड़ाकेश ऋषिकेश को जब बताते हैं तो ऋषिकेश जो हैं वो जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करके द्रोण के सामने लेके जाते हैं और उनके सामने खड़े रहकर कैसे रथ में इस प्रकार से अर्जुन को कहते हैं क्या समेतान कुरु देखो इन सब को पार्थ्य वेतन समवेतन कुरु देखो पार्थ ये जो सब कुरु लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं उन सबको देख ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है गुड़ा का अर्थ है नींद और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश नींद का अर्थ अज्ञान भी है अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया भूला पाया क्यूँकी भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है यहाँ तक की चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है इसी को कृष्ण भावना, समाधि कहते हैं प्रत्येक जीव की इंद्रियां इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा करवाना चाहता है अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले गुड़ा तो का शब्द गुड़ा का मतलब नींद तो नींद के ऊपर विजय प्राप्त नींद और अज्ञान तो जो भक्त हैं वो अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि ज्ञान का अर्थ है हम शरीर नहीं आत्मा है और हम भगवान के सेवक हैं ये जानना ही ज्ञान है और आत्मा और उसके विपरीत हम अपने आप को जो भी कुछ मानते हैं वो अज्ञान है इसलिए क्योंकि भक्त अपनी वास्तविक स्थिति जानता है और उसके अनुसार कार्य करता है इसलिए उसको गुड़ाकेश कहा जाता है अर्थात जो अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए वो तो हम जितना अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं अपने इंद्रियों का स्वामी मानते हैं ऋषिकेश को नहीं उतना हम गुड़ाकेश नहीं यदि हम ऋषिकेश को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम गुड़ाकेश नहीं है समझ ऋषिकेश मतलब भगवान इंद्रियों के स्वामी है ये चीज को स्वीकार नहीं करते तो हम भी गुड़ाकेश नहीं है अज्ञान को अज्ञान पर करने वाले, नहीं। इसलिए हमें भगवान को ऋषिकेश स्वीकार करना होगा जिसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए अपनी सेवा में नहीं जब तक हमारी इंद्रिया अपनी सेवा में लगती है तब तक हम गुड़ाकेश नहीं है। तब तक हम गुड़ा का दास है क्या बोलते हैं? सेवक। शब्द का मतलब का मतलब नींद अज्ञान नहीं है। जैसे तो हम अज्ञान में लिप्त हैं? है तो इसलिए हमको धीरे धीरे केश बनना है ऋषि ऋषिकेश को स्वीकार करके यहाँ पे बता रहे प्रभुपात की भक्त तो चलते हुए सोते हुए कुछ भी कार्य करते हुए कृष्ण का चिंतन करता रहता और हम माला करते हुए भी कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाते सोचिए कितना बड़ा अंतर है रक्षा? भक्त सोते हुए भी कृष्ण का चिंतन करता है कुछ भी कार्य करते हुए कृष्ण का चिंतन करता है माला, माला, माला करते है। हुए भी कृष्ण का चिंतन। भक्त है। तो कितना बड़ा अंतर है हम अपने आप को भक्त बोलते हैं, लेकिन क्या हम है। भक्त हैं? मैंने उदाहरण दिया था ना ये नोटबुक खाली है इस पे आपने लिख दिया मैथमेटिक्स की नोटबुक किसको बोलेंगे मैथ लेकिन अंदर खाली है सब अभी भरना बाकी है ऐसे ही हम अपने आप को भक्त बोलते हैं वो भक्त को नोटबुक के ऊपर लिख दिया हमने अंदर पन्ने भरने बाकी है सब भक्त के <laughs> वो जब पन्ने भर जायेंगे तब जाकर के हम भक्त कहे जायेंगे वास्तव में तो अभी भक्त लेबल है ये सब लेबल है भक्त के कंठी माला तिलक कपड़े ये सब भक्त के लेबल है अंदर क्या है अंदर तो अभी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं लगी रहती है और वहीं करते रहते हैं तो इसलिए धीरे धीरे धीरे धीरे वो पुस्तक को भरना पड़ेगा वो तो पुस्तक को नहीं भरेंगे तो केवल बाहर लेबल ही रह जाता है भक्त का अंदर कुछ भक्त नहीं होता है समझे समझे हाँ।, हाँ तो वो पुस्तक भरनी है अभी होते हैं ना कुछ विद्यार्थी होते हैं क्लास शुरू होती है मतलब साल शुरू हुआ तो नई पुस्तकें लेके आते हैं बाहर लेबल तो लगाते देते मैथमेटिक्स सोशल स्टडी साइंस के सब लेबल लगा देते हैं इंग्लिश हिंदी लेकिन अंदर कभी कुछ होमवर्क करते हैं नहीं है ऐसे ही पढ़ी रहती है जो अंत तक एग्जाम आने तक खाली रहती है बुक <laughs> तो ऐसे ही कुछ वक्त ऐसे होते जो भक्त लेबल लगा देते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है बुक उनकी खाली रहती है एग्जाम आने तक एग्जाम कब आती है मृत्यु आने तक बुक खाली है तो क्या होगा एग्जाम में क्या होगा पास होंगे फेल हो फेल होंगे होंगे ना फिर हो सकता है की आखिर रात को लिखने बैठे सब अभी तो मृत्यु आने वाले अभी यार करता लेकिन वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है ना ऐसे हम अच्छे भक्त नहीं है भक्ति के अच्छे विद्यार्थी नहीं है यदि हम अपनी पुस्तक को भरते नहीं है जो, जो पुस्तक भरते हैं सर? नहीं। तो? एक रात पहले पुस्तक चालू। है ऐसे ऐसे एक... नहीं मतलब कि मरते समय नहीं यही सोचे की मेरी प्रॉपर्टी ये झाड़ू कहाँ है पता है कहां नहीं।, नहीं एक सा, पूरा जीवन सेठगगीरी मतलब अपना व्यापार और सब किया और बहुत ही उसको चिंता लगी रहती सब चीजों की क्या अच्छी तरह उपयोग हो पैसा गलत तरह से उपयोग नहीं हो और जब वो मरने वाला था तो उसको पूछा कि आप क्या चिंतन कर रहे हो अभी मतलब मरने ही वाला था एकदम खत्म ही होने वाला था तो सब पति सब बे, बेटे हुए सब आए हुए तो बोला वो कल रात को उसने झाड़ू वो पानी में रख दी थी उसको बाहर निकाल करके सुखा दो फिर मैम उसका चिंतन क्या था झाड़ू में चिंता लटका हुआ अभी मरने वाले वो झाड़ू सुखा हुआ स्टोरी है ना वो बच्चा छूट गया है और दूध पी है मतलब ऐसा होता है कि वो मरने वाला रहता है और वो बोल भी नहीं पता है तो कुछ कैसे भी करके डॉक्टर को बुलाते हैं बस इसे अभी दो मिनट के लिए और ज्यादा जिंदा करते मतलब जो जिंदा ही रहता तो बोलना मतलब उसके संभव नहीं हो रहा था मतलब क्या बोलना चाहता है इधर अटका क्या हुआ थोड़ा सा ठीक कर दो कि कुछ बहुत खजाना कुछ मोलने वाले अभी कैसे तो कर देता है और बोलता है बच्चा दूध मरते समय जिसकी आसक्ति ज्यादा है वही ज्यादा आता है के लिए विमान आते तो अपने हो सकता है तो उन्होंने तो कहने तो की बात ये है कि हमको अपनी पुस्तक भरनी चाहिए कहानी याद रखने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है वो दुकार की कहानी भी याद नहीं आएगी मरते समय तो कहानी तो बहुत सारी हो सकती है ऐसे हजारों कहानी है लेकिन हमें अपनी पुस्तक जीते जी भर लेनी चाहिए परीक्षा आने से पहले रोज एक जो अच्छा विद्यार्थी वो रोज कार्य करता है जैसे हमें अपनी भक्ति की जो पुस्तक है वो रोज भरनी चाहिए हरि नाम करके मंगल आरती जाकर के भक्ति के सब कार्य करके सेवा में लग करके अपना निर्दिष्ट कर्तव्य नियत कर्म करके ऐसा करके पूरा लेट होकेस्ट कभी भिया? वो वाली टेस्ट तो निश्चित होती है ये टेस्ट तो मृत्यु की कभी भी आ सकती कल सुबह भी आ सकती अभी भी आ सकती वो उस वो भी पता है खड़े हो सकते लेकिन जवाब दे नहीं सकते ये हुए ठीक है प्रपादा देखी जाए, yeah. श्रीमद भगवद गीता की जाए।